अरे वो बोला था सो बोला था तू क्यों बोला मुला नसरुद्दीन ने हाथ जोड़े आकाश की तरफ होए का मिया एक मैं ही हूं जो अब तक चुप हूं थोड़ा सा जीवन में अनुशासन उपयोगी है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 सांतवना भी तो चाहिए तुम्हारे पंडित पुरोहित इसीलिए तुम्हारे संत महात्मा इसलिए कि जब तुम थकने लगो हारने लगो तो वो तुम्हारे दिए की लो को उकसाते रहें तुम्हें उत्साह देते रहें कि बेटा बढ़े चढ़ो चले चलो अब ज्यादा दूर मंजिल नहीं है वो तुमको धक्के देते रहें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 उसके पास ऐसे सुंदर शब्द नहीं इसलिए उपनिषि है कुरान है बाइडिल है धर्मपद है जिन वचन है लेकिन अब इनसे पाने की कोई आकांक्षा नहीं अगर परमात्मा भी उसको मिल जाए और कहे कि कुछ मांग लो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 लौट को उसने देखा ऐसी कुरूप स्त्री उसने अपने जीवन में नहीं देखी थी सुन रखा था चुड़हलें होती मगर देखी पहली दफा एकदम घबरा गया मौसम नहीं घबरा रहा था चौड़ेल से घबरा गया लेकिन चौढ़ल ने कहा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 अब भागो घर जाओ और उसने कहा बैंक बैलेंस और दर्पण हो मेरी पत्नी का अपने घर जाओ और मरना हो तो मर जाना मगर तुम पर मुझे दया आती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 ये जान के तुम चकित होओगे कि दुख में कभी भूख नहीं भूलती इसलिए दुखी लोग ज्यादा खाते और मोटे हो जाते ये दुखी लोगों का लक्षण कोई पशु मोटा नहीं दिखाई पड़ेगा कोई पशु तुम्हें ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा नित्यानंद महाराज के अखंड महाराज कोई पशु ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा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 जाके कभी खोल भी ले दरवाजा जो तस्वीर दिखाई पड़े फौरन दरवाजा बंद कर कि नहीं संयम रखना मगर एक बड़ी हैरानी हुई वो तो दुबली होने लगी पति उसका मोटा होने लगा पत्नी ने कहा कि मामला क्या है उसने कहा दुष्ट जब से तूने वो फोटो टांगी तब से मुझे जब भी मौका मिलता है मैं फोटो देखने के लिए जाता हूं और जब फोटो देखने गया तो सोचता हूं थोड़ा आइसक्रीम भी ले लो कि थोड़ा चलो भुट्टा ही निकाल लो एक हटा वो तस्वीर नहीं तुम तो मैं मारा गया तू तो दुबली हुई जा रही और मेरी फांसी लगा थी मुझे चैन ही नहीं मिलता अखबार पढ़ रहा हूं बीच बीच में ख्याल जाते जरा देख तो आऊ क्या तस्वीर लाई है तुम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 आखिर बगल वाले आदमी ने कहा कि भाई कब तक बर्दाश्त करूं क्यों मुझे हुद्दे मार रही टुन टन नाराज हो गई उसने कहा हुद्दे हुद्दे नहीं मार रही क्या मैं स्वास लू क्या ना लू अब ट्वास लेगी तो हुद्दे तो लगेंगे ही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 तुम्हें तो आऊंगी प्रमाण देने कि हां यह बात सच या तुम पहले मर जाओ तो तुम आना और मुझे प्रमाण देना कि यह बात सच नसरुद्दीन घबराया ये तो मरना सन है नसरुद्दीन को तो अभी मरना भी नहीं है और ये बाई गजब की बातें कर रही है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 घर पे तुम्हें तो मिलूंगा भी नहीं मैं अकेला घर में सो भी नहीं सकता मैं किसी दोस्त के घर सोऊंगा। आओ तो दिन में आना भरी दोपहर ही ना आना प्रमाण मुझको ही मत देना मोहल्ले वालों को भी मिल जाए चार आदमियों के सामने देना एकांत में प्रमाण मुझे नहीं चाहिए ये घबराहट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 ले आते होंगे शिव की बरात के कुछ और संगी साथी तो कहीं भी हुआ हल्लड़ मचा दें घेराव डाल दें हड़ताल करवा दें कोई भी व्यवधान खड़ा कर दें पुराने शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि पहले वो व्यवधान और उपद्रव करने वाले देवता थे अब ऐसे आदमी को क्या करो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 क्योंकि अगर उनको नंबर दो पर रखो उसी में नाराज हो जाएं, चले आए एकदम घुसाएं भीड़ में उपद्रव करने लगे मैं स्कूल में कभी भी जिस क्लास में रहा वहीं कैप्टन बना दिया जाता था एकदम क्योंकि शिक्षकों को एक बात पता चल गई थी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 शुभकामना करते हैं आशीर्वाद देते हैं बड़े बूढ़े हुए तो समसामिक हुए तो बधाइयां देते हैं क्योंकि आदमी मर रहा बेचारा <laughs> खत्म इति आ गई इनकी जैसे कहते हैं ना जब चींटी मरने को होती तो उसको पंखु गाते इनका विवाह होने लगा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 इतनी आभगत करते हो मर गए बेचारे मरे मरा है लोग चलती फिरती लाशें अब इनका सम्मान ना करो तो क्या करो और अब और करने योग कुछ बचा भी नहीं जिंदा होते तो कुछ और भी कर सकते थे अब तो इनके प्रति जितना भी समादर प्रकट कर सको करो अगर मुर्दों को यह पता चल जाए मैंने सुना है कि एक राजनेता मरा लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई राजनेता था भीड़ में उसकी सदा उत्सुकता थी एकदम छाती पीट कर लगी उसकी आत्मा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 मैं पुकारता था वो कहते थे काम और अब ये सब काम छोड़कर चले आए बुजुर्ग राजनेता जो पहले मर चुका था वो हंसने लगा तुम समझे नहीं सब खुशी मना रहे ये सब प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो झंझट मीठी एक और स्वर्गी हुए चलो इनको भी राजघाट पहुंचा दिया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 किसी ने कहा कि ऐसा साथी खोजना कठिन है इसकी वजह से ही दफ्तर में कुछ रौनक थी मैनेजर ने आंखों से आंसू टपकाते हुए कहा कि चंदुलाल सच कहता हूं कि तुम ही इस दफ्तर की जान थे तुम्हारे जाने से हम सबको बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारे कारण ही दफ्तर की प्रतिष्ठा में चार चांद लग गए थे चंदूलाल तो यह सुनकर अपनी सीट से खड़ा हो गया और बोला की ऐसी की तैसी उस इस्तीफे की अरे मुझे क्या पता था कि तुम सब मुझसे इतना प्रेम करते हो अब मैं कहीं आने जाने वाला नहीं वो तो जो मर गए हैं बिचारे लौट नहीं सकते नहीं तो तुम्हारी प्रशंसाएं सुनकर लौट आए वो कहते हैं कि ऐसी गीत ऐसी मरने की अब हमें नहीं मरना जब इतने लोग हमारे पीछे दीवाने हैं पत्नी ऐसा छाती पीट पीट कर रो रही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 संयोग चंदुलाल की अर्थी आगे आगे चली जा रही उस भीड़भाड़ में अर्थी की धक्की में एक ट्रक भी जो कोयले से भरा हुआ था वो भी फंस गया वो भी उसी दिशा में जा रहा था सो उसको भी अर्थी के पीछे चलना पड़ा नसरुद्दीन अपने साथी से बोला कि हद हो गई ये तो मुझे पक्का ही पता था कि ये कहां जाएगा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 मगर अपने साथ कोयला ले जाना ये तो बात जस्ती नहीं कुछ कि सताओ भी हम इको कोयला भी हम लेके आए नसरुद्दीन का इससे तो दिल बैठा जा रहा है ये क्या बात हुई कि नरक की कीमत भी खुद ही चुका हो आज पहली दफा नरक से घबराहट हो रही वो कहने लगा कि हम तो सोचते थे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 किसी की प्रशंसा करना बड़ा कठिन काम है अगर कोई तुमसे कहे कि फला आदमी बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था तुम तत्क्षण बोलोगे अरे वो क्या बांसुरी बजाएगा चोर वो चक्का वो बांसुरी बजाएगा वो क्या बांसुरी बजाएगा 420 वो बांसुरी बजाएगा उसे हम सात पीढ़ी से जानते हैं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 तुम्हारी हैसियत क्या विसात क्या इसलिए हम जिंदा में तो किसी की प्रशंसा कर सकते नहीं प्रशंसा मुश्किल पड़ती है वह हमारे अहंकार के विपरीत है निंदा आसान है और निंदा करने के लिए हम क्या क्या नहीं कर सकते चंदुलाल का मकान नदी के किनारे था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 परेशान दूसरा भी कोई परेशान नहीं होगा थोड़ा नानुच के बाद लड़के मान गए मगर दो चार दिन के बाद श्रीमती जी बोली कि देखो नालायकों ने फिर नग्न होकर नहाना शुरू कर दिया चंदूलाल बोले लेकिन अब तो वे दूर वाले घाट पर नहाते हैं आधा मिनट नीचे श्रीमती जी बोली लेकिन दूरबीन लगा के देखने पर तो वह वैसे के वैसे ही पास दिखाई देते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 जिन यूनानियों ने सुकरात को जहर पिलाया वही यूनानी सदियों से सुकरात का गुणगान कर रहे हैं। जिन लोगों ने महावीर पर पत्थर फेंके उनके कानों में खीले ठोंके वही लोग उनको भगवान कह रहे हैं। जिन्होंने बुद्ध को मार डालने के हजार तरह के उपाय किए पागल हाथी छोड़ा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 लोग उनके पीछे कुत्ते लगा देते थे ताकि उनको गांव में न टिकने दें वही लोग अब महावीर की पूजा कर रहे हैं लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आज नग्न खड़ा हो जाए तो वही लोग उसकी निंदा करने को तत्पर हो जाएंगे वही लोग हां अगर महावीर की ही धारा में खड़ा हो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 छत्राणी के गर्भ में महावीर को रखा और छत्राणी का गर्भ निकाल के ब्राह्मणी के गर्भ में बदल दिया ऐसी देवताओं ने 420 सौ सीखी तब महावीर छत्री के घर में पैदा हुए क्योंकि तीर्थंकर सदा ही छत्री होने चाहिए महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे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 तीर्थंकरों को तो और ज्यादा निकलता होगा क्योंकि नंग धंग रहेंगे धूप धाप में घूमेंगे और अधिक तीर्थंकर उत्तर भारत में हुए महावीर खुद बिहार में हुए जहां सूरज आग की तरह बरसता है वहां पसीना निकले और फिर जैनों की धारणा है कि तीर्थ जब पसी ही निकलता तो स्नान की क्या जरूरत यह तो साधारण आदमियों का काम है स्नान वगैरह करना तीर्थंकर को पसीने नहीं निकलता तीर्थंकर जब जिंदा रहे होंगे तब ये कहानी गढ़नी मुश्किल थी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 नसरुद्दीन गुलजान को लेकर साड़ियों की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार को साड़िया दिखाने के लिए कहा दुकानदार ने अनेक साड़िया दिखाई गुलजान को डेढ़ सौ वाली दो और तीन सौ रूपये वाली एक साड़ी बहुत पसंद आई। नसरुद्दीन ने दुकानदार को तीन सौ रूपये वाली साड़ी पैक करने को कहा जब साड़ी पैक करके दुकानदार लाया तो नसरूद्दीन बोला क्षमा करे महा से कृपया इसके बदले में डेढ़ वाली ये साड़ियां हमें चाहिए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 ली तो आपने तीन सौ रुपये की साड़ी के बदले में तो उसी के पैसे दे दीजिए नसीुदीन बोला लेकिन तीन सौ रुपए वाली साड़ी मैंने ली ही नहीं फिर पैसे कैसे वो साड़ी तो मैं कब की वापस कर चुका हूं तर्क की अपनी जगह है उसे हर जगह मत प्रवेश करवा देना